शांति शांति ही व प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं यह जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी वो दो प्रकार के ऐसे योगियों को प्राप्त हो रही है जो एक विदेह नामक योगी है और दूसरा प्रकृति लय नामक योगी है विदेह नामक योगी को भव नामक समाधि प्राप्त हो रही है विदेह को विदेह इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर में रह करके भी आत्मा अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता है इंद्रियों के साथ में रह करके भी आत्मा अपने आप को इंद्रियों से भिन्न अनुभव करता है मन के साथ में रहता हुआ भी आत्मा अपने आप को मन से भिन्न अनुभव करता है अहंकार के साथ में रहता हुआ भी आत्मा अपने आप को उस अहंकार से भिन्न अनुभव करता है महतत्व रूपी बुद्धि के साथ में रहता हुआ भी आत्मा अपने आप को उस महतत्व से अलग अनुभव करता है और ये जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जिनसे उत्पन्न होते हैं वो सत्व रजतम सत्व रजतम और ये समस्त पदार्थ इन सब से इन जड़ पदार्थों से अपने आप को अलग मानता है शरीर में रह करके भी शरीर से भिन्न अनुभव करना ही विदेह का अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति इस भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है और असंप्रज्ञा समाधि का एकमात्र विषय ईश्वर है केवल ईश्वर है जन्म को ध्यान में रखते हुए उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए उत्पत्ति मात्र से दुख प्राप्त होगा इसका एहसास कर के पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर के पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से इस वर्तमान जन्म में जैसे ही उत्पन्न होता है व्यक्ति जैसे ही बड़ा होने लगता है जैसा ही होश आने लगता है बस उस व्यक्ति को संसार को देखते ही वैराग्य होने लगता है संसार को देखते ही उसको स्पष्ट यथार्थ बोध होने लगता है तत्व ज्ञान होता है हर व्यक्ति को नहीं हो पाता है क्योंकि उस व्यक्ति को इसलिए हो रहा है उसने पिछले जन्मों में अथक मेहनत पुरुषार्थ किया तपस्या किए और बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त करके आया है संप्रज्ञा समाधि तक पहुंच करके आया है इस जन्म में असंप्रज्ञा समाधि को लगा करके अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की स्थिति में आया है तो विदेह नामक योगी जिसने जन्म को उत्पत्ति को ध्यान में रख करके इस समाधि को प्राप्त किया है इसलिए कहा जा रहा है विदेह नामक योगी को भव नामक समाधि की प्राप्ति होती है और दूसरा वो व्यक्ति है जो प्रकृति लय नामक योगी है उसे भी भव नामक समाधि की प्राप्ति हो रही है जो प्रकृति लय नामक योगी है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकृति में विलीन अनुभव करता है संपूर्ण कार्य जगत को कारण के रूप में अनुभव करता है अर्थात ये जो ब्रह्मांड है ये जो प्रपंच है ये जो संसार है ये कार्य के रूप में इकाई के रूप में हमें दिखाई दे रहा है एकत्व के रूप में संसार दिखाई दे रहा है और जब तक ये वस्तु ये पदार्थ ये सारा का सारा ब्रह्मांड एकाई के रूप में एकत्व के रूप में दिखाई देता है तब तक व्यक्ति का आकर्षण इस ब्रह्मांड में होता है ब्रह्मांड संसार के प्रति उसका जो प्रेम है आकर्षण है उसकी श्रद्धा है ये तब तक बनी रहती है जब तक इसको एकत्व के रूप में देखता है जिस प्रकार से विधेय नामक योगी जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से इस जन्म में इस स्थिति को प्राप्त किया है ठीक इसी प्रकार से ये प्रकृति लय नामक योगी भी उसी स्थिति में इस भव प्रत्यय नामक समाधि को प्राप्त किया है वह भी जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ करते हुए आ रहे हैं जब इस जन्म में जन्म लेता है और जैसे ही बड़ा होकर के देखता है संसार को तो उसको विवेक होता है यथार्थ बोध होता है ये जो मृत्यु हो रही है ये जो विनाश हो रहा है उस विनाश के प्रति उसकी दृष्टि होती है क्यों ये विनष्ट हो रहा है क्यों जा रहा है उसके विनाश को देख करके डर लगने लगता है भय होने लगता है कि मेरा भी विनाश तो नहीं होगा जब उसको डर लगने लगता है भय लगता है तो उसको एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है ये जितना भी विनाश है यह निश्चित है सुनिश्चित है विनाश होना आवश्यक है यह सब नष्ट होने वाले हैं मेरा शरीर भी नष्ट होने वाला है मेरा शरीर भी नष्ट होगा जो इंद्रियां हैं जिन इंद्रियों के माध्यम से मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं यह इंद्रियां भी नष्ट हो जाएंगी यह मन भी नष्ट हो जाएगा जो अनुभव कराने वाला अहंकार है अहम की अनुभूति कराने वाला ये जो अहंकार है मैं का एहसास कराने वाला ये जो अहंकार है ये भी नष्ट होने वाला है जो आज मैं निर्णय कर रहा हूं जिस बुद्धि को लेकर के जिस महत्व को लेकर के वो महतत्व भी नष्ट होने वाला है संसार का प्रत्येक पदार्थ उसको यही दिखाई देता है यह नष्ट होने वाले हैं आज नहीं तो कल ये समस्त पदार्थ विनाश को प्राप्त होंगे प्रलय हो जाएगा बस उसकी दृष्टि प्रलय के प्रति है तो धीरे धीरे संसार के प्रति जो आकर्षण है वो घटते रहता घटता रहता है और उसको इतना ज्ञान विज्ञान होता है संसार को देख करके पिछले जन्मों का जो पुरुषार्थ है वो इस जन्म में जुड़ जाता है पिछले जन्म के पुरुषार्थ को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ को जोड़ लेता है तो पूरा का पूरा संसार उसको दुखदाई दिखाई देने लगता है क्योंकि सब कुछ विनष्ट होने वाला है इस विनाश को देख करके उसको वैराग्य होता है संसार के वस्तु मात्र उसको दुखदाई दिखाई देने लगती है बस उसको इस संसार से वैराग्य हो जाता है पर वैराग्य को प्राप्त कर लेता है अब वो व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक प्रकार से मृत्यु के मुख में देखता है इस पूरे ब्रह्मांड को मृत्यु के मुख में देखता है विनाश होता हुआ देखता है बस वो प्रलय अवस्था का संपादन करता है यानी बौद्धिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक इस संपूर्ण कार्य जगत को कारण में परिवर्तित करता है प्रलय जब होना है तब होगा प्रलय मनुष्य नहीं कर सकता समस्त ब्रह्मांड का विनाश मनुष्य कभी नहीं कर सकते ईश्वर ही करेगा जब उसका समय आएगा तब ईश्वर अवश्य करेगा यहां पर योगी प्रलय कर रहा है लेकिन बाहर से नहीं बुद्धि से कर रहा है बुद्धि में उसको प्रलय के रूप में अनुभव कर रहा है जो इकाई के रूप में वस्तु दिखाई दे रही है उसको कारणों के रूप में बुद्धिपूर्वक अनुभव करता है जैसे उदाहरण के लिए एक ग्लास है कांच का है इकाई के रूप में वो दिखाई दे रहा है अगर उसको गिरा दिया जाए तो टूट फूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अवयवों से युक्त तो हो जाएगा वो विनाश है उस ग्लास का जब एकाई के रूप में होता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है जब टुकड़े हो जाएंगे तो वो आकर्षण समाप्त तो हो जाता है कोई मनुष्य है जो सुंदर दिखाई दे रहा है एक एकाई के रूप में दिखाई दे रहा है इसलिए उसके प्रति आकर्षण होता है और जब वो इकाई रूपी वस्तु बिखर जाए टुकड़े हो जाए टूट फूट जाए हाथों को अलग कर दो चेहरे को काट पीट करके अलग कर दो तो बौद्धिक स्तर पर जब उन सब इकाई को अवयवों के रूप में देखता है व्यक्ति बुद्धिपूर्वक देखता है बौद्धिक स्तर से देखता है तो उस वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त तो हो जाता है जो हमारे मन में संसार बसा हुआ है ये संसार तब तक बसा हुआ रहेगा जब तक ये इकाई के रूप में दिखाई देता है जैसे ही ये अवयवों के रूप में दिखाई देने लग जाए तो संसार के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त तो हो जाएगा तो बुद्धिपूर्वक बौद्धिक स्तर से व्यक्ति समस्त इकाई वाले पदार्थों को अवयवों के रूप में अनुभव करता है यही प्रलय है यही प्रलय अवस्था का संपादन है संपूर्ण ब्रह्मांड को बुद्धि में उसको अवयवों के रूप में अनुभव करना ही प्रलय अवस्था का संपादन है बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण कार्य जगत को कारण के रूप में अनुभव करना बौद्धिक स्तर पर अनुभव करना इसी का नाम प्रलय अवस्था का संपादन है समस्त कार्य जगत को कारणों के रूप में परिवर्तित करके बुद्धिपूर्वक देखता है ऐसी स्थिति में संसार के प्रति सारा का सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है यह जो संसार है ग्राह्य के रूप में ग्रहण करने के योग्य में भोग्य के रूप में जो दिखाई दे रहा है ये भोग्य भोग्य नहीं रहता यह ग्राह्य अपनाने योग्य नहीं रहता संसार संसार के समस्त पदार्थ जब ग्राह्य नहीं रहे बौद्धिक स्तर पर सबको कारणों के रूप में परिवर्तित कर देता है तो उसके सामने कोई वस्तु नहीं रहती है जब कोई वस्तु वस्तु के रूप में नहीं रहती है तो उसका मन उन वस्तुओं में कैसा जाएगा किस प्रकार जाएगा कोई वस्तु इकाई के रूप में नहीं है तब उसके सामने और कोई वस्तु नहीं रहती है केवल ईश्वर ही रहता है ईश्वर ही उसको एकाए के रूप में दिखाई देता है ईश्वर ही उसके लिए ग्राह्य बन जाता है ऐसी स्थिति में गुण वै की स्थिति आ जाती है संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड के पदार्थों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है तृष्णा समाप्त हो जाती है परवैराग्य की प्राप्ति होती है और संप्रज्ञात समाधि से ऊपर उठ करके असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करता है यानी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है ईश्वर का दर्शन होता है ये मृत्यु को ध्यान में रखकर के विनाश को ध्यान में रख करके अवयवों को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति चलता है ऐसे व्यक्ति को प्रकृति लय योगी कहते हैं यानी संपूर्ण कार्य जगत को प्रकृति में लय करता है विलय करता है ऐसा करने वाले योगाभ्यासी को प्रकृति लय योगी कहते हैं ऐसे योगी को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है यानी जो समाधि उसको लगी है वो असंप्रज्ञा समाधि उस समाधि का नाम दिया है भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि क्योंकि वो भव संसार में वो घटित हो रही है जो मृत्यु हो रही है जो विनाश हो रहा है उस विनाश के आधार पर जब उसको समाधि लग रही है इसलिए उसका नाम है भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि दो प्रकार के योगियों दो प्रकार के योगी एक विदे नामक और एक प्रकृति लय नामक योगी इन दोनों प्रकार के योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है दोनों में अंतर एक की दृष्टि जन्म के प्रति है दूसरे की दृष्टि मृत्यु के प्रति है जन्म मुख्य है मृत्यु तो उसके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी ये निश्चित है पर उसकी मुख्य दृष्टि जन्म पर है जन्म दुख का कारण है बस यही दिखता है उसको जन्म मात्र दुख का कारण है क्या है जन्म मात्र दुख का कारण है इसलिए जन्म को ध्यान में रख करके उसको यह स्थिति प्राप्त हो रही है और दूसरे प्रकार के योगी को मृत्यु मृत्यु उसके लिए मुख्य है विनाश उसके लिए मुख्य है ये जो विनाश है ये दुख का कारण है ये जो मृत्यु है ये दुख का कारण है एक की दृष्टि जन्म है और एक की दृष्टि मृत्यु है और ये दोनों घटित हो रहे हैं संसार में ये दोनों निरंतर घटित हो रहे हैं एक ओर जन्म हो रहा है दूसरी ओर मृत्यु हो रही है एक समय में एक काल में एक क्षण में मृत्यु हो रही है उसी क्षण में जन्म हो रहा है एक और जन्म है एक और मृत्यु है ये निरंतर घटित हो रहे हैं एक व्यक्ति जन्म को ध्यान में रख के उद्यम पुरुषार्थ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति मृत्यु को ध्यान में रख के उद्यम पुरुषार्थ कर रहा है एक व्यक्ति शरीर में रह कर के इंद्रियों के साथ मन के साथ अहंकार बुद्धि के साथ रह करके भी उनसे अपने आप को अलग मानता है विदेह की स्थिति में पहुंच जाता है शरीर में रह कर के भी अपने आप को आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव करता है वह है विदेह नामक योगी जिसको भव नामक असंप्रज्ञा समाधि मिल रही है एक संपूर्ण ब्रह्मांड को जो कार्य के रूप में इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है उस संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके कारण सत्वर स्तंभ में विलीन अनुभव करता है यानी कार्य जगत को कारणों के रूप में एहसास करता है इकाई को अवयों के रूप में अनुभव करता है यही प्रकृति लय नामक योगी का प्रकृति लय नामक योगी को प्राप्त होने वाली असंप्रज्ञा समाधि है भव प्रत्यय तो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि इन दोनों प्रकार के योगियों को प्राप्त हो रही है इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं भव प्रत्ययो भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया विदेह प्रकृति लया और जोड़ लीजिए योगी नाम भवती विधेय और प्रकृति लय नामक योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है ये असंप्रज्ञात समाधि का एक उपाय है भवप्रत्यय दूसरा उपाय है उपाय प्रत्यय उसकी चर्चा हम करेंगे Oh shama shakti leji o oh, shante shante sha